फिर विक्रांत ने बताया कि कैसे उसने सोमेश का पीछा किया और फिर कैसे वो पीछा करते करते वो उस फैक्ट्री की सीमेंटेड रूफ पर पहुंचा और फिर कैसे सोमेश ने बड़े चालाकी से सुसाइड करते हुए उसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी ये सब सुनकर सभी आवाक रह गए किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि मेहता सिस्टर्स का मर्डर केस इस तरह से हो सकता है दरअसल जब रवि मेहता और सोमेश पांडे की मीटिंग हो रही थी तभी सोमेश ने खुद के लिए फ्यूचर प्लान बना लिया था विक्रांत ने आगे बताते हुए कहा इसीलिए उसने खुद के लिए पहले ही सबूत तैयार करके अपने घर पर भेज दिया था ताकि पुलिस के हाथ वो सबूत लगे और पुलिस को ये भी यकीन हो जाए कि रवि मेहता ने ही उसे मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था मतलब कि वो चाहता था कि रवि मेहता पकड़ा जाए और जेल जाए और उसने ये एविडेंस एक्सप्रेस डिलीवरी से भेजा था इसका रीजन यह था कि ताकि निश्चित रूप से पुलिस के हाथ ये एविडेंस लगे और दूसरी चीज ये भी रहे उसकी पत्नी के ऊपर भी आरोप ना लगे और ये बात भी सही है कि सुमेश की पत्नी को इन सब चीजों के बारे में वाकई में पहले से कुछ नहीं पता था फिर विक्रांत ने आगे बताया कि और सुमेश रवि मेहता से डील करने के बाद मोहनी के पास इसलिए गया ताकि वो खुद को बचाने के साथ ही इस मर्डर के लिए अच्छा खासा पैसा भी उठा सके क्योंकि तो जाहिर है कि सिर्फ रवि मेहता की डील फॉलो करने के बाद उसे उम्र कैद की सजा मिलती ही साथ में इतने पैसे भी नहीं मिलते और शायद सिर्फ मोहनी की डील फॉलो करने पर उसे इतने पैसे नहीं मिलते यहाँ तो पैसे तो सिर्फ मोहनी को भी इतने पैसे देने में क्या परेशानी होती क्योंकि एक बार अगर सोमेश का प्लान सफल हो जाता तो फिर इसका सबसे ज्यादा फायदा मोहनी को ही होने वाला था सबसे पहले तो उसे मेहता इंडस्ट्री की पूरी कमान मिल रही थी और फिर दूसरी चीज बिना किसी मेहनत के उसे अपने रास्ते से रवि मेहता को हटाने का मौका मिल रहा था और फिर सबसे बड़ी चीज ये थी कि मोहनी को बिना कुछ किए ये सब मिल रहा था और फिर पुलिस भी कभी उस पर कोई संदेह नहीं करने वाली थी ऐसे में भला वो क्यों ना इसके लिए तैयार होती उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे तुम तुम ये बकवास बंद करो अचानक से मोहनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा तुम इंटेंशनली मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो बिना किसी एविडेंस के तुम कैसे यह सब कह सकते हो क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो ओ, चिंता मत करो विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर मेरे पास प्रॉपर सबूत नहीं होता तो फिर भला मुझे अरेस्ट वारंट कैसे मिलता विक्रांत ने इतना कहते हुए आकाश को इशारा किया और फिर आकाश ने कम कपाते हाथों से उसे और अरेस्ट वारंट पकड़ा दिया इसके बाद विक्रांत ने इस अरेस्ट वारंट को मोहनी के सामने करते हुए कहा यह रहा आपका अरेस्ट वारंट अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर मेरे पास अरेस्ट वारंट है तो पूरा सबूत भी होगा हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था विक्रांत मोहनी को फर्जी अरेस्ट वारंट दिखा रहा था लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस में था कि मोहनी समेत वहां पर मौजूद अरेस्ट वारंट को चेक करने के बारे में सोचा भी नहीं था अब बहुत लोगों को यह भी लग सकता है कि आखिर मोहनी ने तुरंत इस सुमेश की बातों पर भरोसा कैसे कर लिया लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है विक्रांत ने खुद ही वो कारण बताते हुए कहा हालांकि सुमेश अपने प्लान से मोहनी को सहमत करवाना चाहता था उसके पीछे का कारण तो हम समझ ही चुके हैं और फिर सुमेश ने मोहनी का विश्वास जीतने के लिए उसे वो वीडियो भी दिखा दिया था जो उसने रवि मेहता के साथ डील करते वक्त रिकॉर्ड किया था और फिर जब मोहनी के पास ये सबूत आ गया तो फिर उसे सुमेश के ऊपर भरोसा करने में कोई दिक्कत नहीं है और दूसरी चीज ये भी थी कि मोहनी को पता था कि सुमेश इस पूरे घटना के बाद मर जाएगा उसके पास बाद में अपना मूड बदलने का कोई मौका ही नहीं था और एक चीज वो एक करोड़ रुपए जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था विक्रांत ने मोहनी की तरफ देखते हुए कहा मुझे जहां तक लगता है कि वो एक करोड़ रुपए सुमेश के द्वारा ही मांगा गया था है ना क्योंकि तो जाहिर सी बात है कि बिना इतने पैसे लिए कोई इसके लिए तैयार नहीं होता फिर मुझे लगता है कि मोहनी जी भी आसानी से ये पैसे देने के लिए रेडी हो गई होंगी विक्रांत ने अपना शेर हिलाते हुए कहा अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों के बीच में क्या बात हुई पैसे डिपॉजिट में दिए या फिर पूरा पेमेंट एक साथ किया लेकिन बस इतना पता था कि सुमेश को इस काम के लिए मुंह मांगा पैसा दिया गया था सुमेश को जहां तक है कि पैसे अकाउंट में ही दिए गए थे, सुमेश ने तुरंत ही ये पैसे कैश में चेंज करवाए और फिर इसे ले जाकर अपनी पत्नी के टेलर शॉप के करीब एक क्लॉक रूम में छुपा दिया इसके बारे में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था फिर उसने बड़ी चालाकी से एक्सप्रेस डिलीवरी में तीन महीने बाद डिलीवरी करने के लिए एक पोस्ट बुक किया और फिर उस पोस्ट में अपनी वाइफ के लिए लेटर रखने के साथ ही लॉकर रूम की चाबी भी रखती थी ये डिलीवरी सुमेश की वाइफ को तीन महीने बाद मिलने वाली थी और सुमेश ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि तीन महीने बाद निश्चित रूप से यह पूरा मर्डर केस क्लोज हो चुका रहेगा पुलिस भी केस क्लोज कर चुकी रहेगी और उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा सुमेश बहुत चराक आदमी था उसने खुद के लिए फ्यूचर प्लान बना रखा था और सब कुछ बेहद सफाई से प्लान किया था लेकिन उसकी चालाकी ही उसके फंसने की वजह बन गया क्योंकि तो इसी डिलीवरी की वजह से पुलिस को उसके पर शक हुआ हमें यह लगा कि आखिर तीन महीने बाद उसने क्यों अपने घर के लिए कोई डिलीवरी बुक की हुई थी